नोशो टॉक प्रेम नदी के तीरा नंबर टू बातें एक अर्थ में तो निश्चित होती है इस अर्थ में निश्चित होती है जिस अर्थ में बाजार से घड़ी खरीदे तो गारंटी होती है कि दस साल चलेगी लेकिन घड़ी को चला। कम चलाएं व्यवस्था से चलाएं तो 20 साल भी चल सकते पटक दें तोड़ डालें तो पांच दिन भी ना चले तो आदमी का शरीर तो एक यंत्र है, आत्मा की तो कोई मौत होती नहीं और शरीर बिल्कुल यंत्र शरीर की ही मौत होती है तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो मां बाप से जो भी वीरिक उसे मिले हैं उन वीरिकणों से बना हुआ शरीर कितना चलेगा उसकी इनर कैपेसिटी होती उतना चल सकता है समझ ले सो, लेकिन अगर बहुत व्यवस्था दी जाए तो सवा साल भी चल सकता है और कम व्यवस्था दी जाए तो पचहत्तर साल में भी खत्म हो जाए तो उम्र जो है आत्मा की तो कोई उम्र नहीं इसलिए उम्र का सवाल धर्म का सवाल नहीं है उम्र का सवाल विज्ञान का सवाल है तो उम्र तो शरीर की है और शरीर यंत्र अगर हिरोशिमा पर एटम बम गिरा दिया जाए तो एक लाख आदमी एक ही सांस मर जाते उनकी हाथ की रेखाएं देखी जाए तो सबकी रेखाएं उसी दिन समाप्त नहीं होती तो उसमें कोई बच्चा था कोई बूढ़ा था कोई बूढ़ा अभी मरने वाला था कोई बच्चा अभी सत्तर साल जीने वाला पर एक लाख आदमी एक साथ मर मार जा मृत्यु जितना शरीर चल सकता था उसके पहले हो गई अगर बहुत व्यवस्था दी जा सके तो शरीर को बहुत लंबाया जा सकता अब जैसे जहां बहुत सुविधा है वहां की औसत उम्र लंबी हो गई जैसे स्वीडन है या नॉर्वे है या अमरीका है उनकी औसत उम्र 80 साल छूने लगी। उसका मतलब केवल इतना है कि शरीर है यंत्र व्यवस्था पर निर्भर होता है और आत्मा की कोई उम्र होती नहीं इसलिए ये सवाल अगर ठीक से समझे तो धार्मिक नहीं ये सवाल बिल्कुल ही वैज्ञानिक है और विज्ञान ही उसका उत्तर देने वाला है धर्म इसका उत्तर देगा तो सब उत्तर गलत होंगे असल में धर्मों को कोई हक भी नहीं है कि शरीर के संबंध में कोई उत्तर दे मगर हमारी आते हैं तो हम उत्तर दिए चले जाते हैं वो तो बिल्कुल वैज्ञानिक का उत्तर होगा और इसलिए शरीर एक यंत्र भी नहीं है सैकड़ों यंत्रों का जोड़ है तो ये भी हो सकता है कि आपका पूरा शरीर मर जाए और आपकी आंखें दूसरे के काम में आती रहे आपका पूरा शरीर मर जाए आपका फेफड़ा किसी दूसरे के हृदय में धड़कता रहे धीरे धीरे हम पूरे शरीर के अलग अलग पार्ट्स को बचा लेंगे और ऐसा हो सकता है कि आपके मरने के एक हजार साल तक भी आपकी आंख देखती चली जाए दूसरे दूसरे लोगों में बदलती चली जाए उस यंत्र है उसका उपयोग हो सकता है एक कार बिगड़ गई उसमें से एक ऊर्जा निकाल के हम दूसरे में लगा सकते हैं इसलिए इस को मैं धार्मिक नहीं कहता हुं? एक वैज्ञानिक सवाल है और वैज्ञानिक से ही पूछा जाना चाहिए और उसी को उसका उत्तर भी देना चाहिए वैज्ञानिक जो उत्तर देगा वो मैंने कहा आपको कोई भी बात इसलिए समर्पण क्या समर्पण इसलिए कि हम व्यक्ति दिखाई ही पड़ते हैं है नहीं हम अलग दिखाई ही पड़ते हैं है नहीं ये बड़ी भ्रांत प्रती है कि हम अलग हैं ये जो समस्त जीवन है हम उससे जुड़े हुए हैं ऐसे जैसे पत्ते को ये भ्रम हो सकता है कि वो वृक्ष से अलग है और ये तो भ्रम उसको होता ही है कि दूसरे पत्तों से अलग उसी शाखा पर लगे दूसरे पत्तों से अलग है ये तो पत्ते को भ्रम होता ही क्योंकि पड़ोस का कोई पत्ता सूख जाता है वो तो नहीं सूखता उसके साथ अगर एक ही होता तो वो भी सूख जाता पड़ोस के पत्ते को कोई तोड़ लेता है तो वो तो नहीं टूटता उसके साथ अगर एक ही होता तो टूट जाता पड़ोस में कोई बच्चे की तरह पत्ता है नया ताजा कोई बूढ़े की तरह पत्ता है तो हर पत्ता अपने को अलग समझे ये बिल्कुल स्वाभाविक यद्यपि सत्य नहीं लेकिन अगर पत्ता थोड़ा भीतर प्रवेश करे और देखे कि हम तो एक ही शाखा से जुड़े और एक ही शाखा से रस मुझ में भी आता और बगल के पत्ते में भी जाता है पड़ोसी में तो फिर वो ये भ्रांति नहीं रह जाएगी कि मैं अलग हूं एक शाखा दूसरी शाखा से अलग दिखाई पड़ेगी लेकिन अगर दोनों भीतर प्रवेश करें तो पता चलेगा एक ही वृक्ष से जुड़ी और एक वृक्ष दूसरे वृक्ष से अलग दिखाई पड़ता है लेकिन दोनों वृक्ष नीचे जाएं तो पता चलेगा एक ही जमीन से जुड़े हम जितने गहरे जाएंगे उतना हमें पता चलेगा कि मैं जैसी बात भ्रांति समर्पण का इतना मतलब समर्पण का अर्थ है कि मैं भ्रांति हूं टूटा हुआ अलग आईलैंड की तरह दीप की तरह मैं नहीं हूं मैं सागर की तरह हूं जहां सारी लहरें जो मेरे पड़ोस में दिखाई पड़ रही हैं, वो मुझसे भिन्न नहीं और जिससे वो जुड़ी हैं, उससे अलग होना या अपने को अलग समझना अहंकार है और जिससे सब लहरें जुड़ी हैं उसके साथ एक होकर लीन हो जाना समर्पण समर्पण का कुल मतलब इतना है कि वो जो विराट है हमारे चारों तरफ जिससे हम पैदा होते हैं जिसमें हम जीते हैं और जिसमें हम लीन हो जाते हैं उससे हम क्षण भर को भी अपने को अलग ना करें अलग ना करने के भाव का नाम समर्पण है वो विराट के प्रति लहर का समर्पण लहर चाहे तो अपने को अलग समझ सकती है कोई रोकने नहीं आएगा सागर उससे कहेगा नहीं कि तुम अलग नहीं हो लेकिन लहर का अपने को अलग समझना व्यर्थ के दुख पैदा करवाएगा क्योंकि कभी लहर उठेगी कभी गिरेगी अगर वो सागर से एक समझ ले तो फिर लहर को मरने का डर नहीं रहेगा लेकिन अगर लहर अपने को अलग समझे तो मरने का डर रहेगा फिर तो मरना पड़ेगा पास की लहरें मर रही समर्पण का अर्थ तो इतना ही है कि हम विराट के हिस्से हैं विराट की ही श्वास में चलती है विराट का ही जीवन हम में से निकलता और फैलता है विराट को परमात्मा कहें सत्य कहें जो भी नाम देना चाहे हम अलग नहीं हैं ये जिस दिन प्रतीत होगी उसी दिन समर्पण हो जाए समर्पण क्या के संबंध में कह रहा हूं और समर्पण कैसे उसके संबंध में भी यही कहना कि अगर आप समझ लें अपनी वस्तु स्थिति कि सत्य क्या है तो समर्पण हो जाएगा अगर आप समझें जैसा कि हम सब समझते हैं कि हम अलग हैं तो कठिनाई है खड़ी चिंताएं दुख है पीड़ाएं वो सब अलग होने की ही उपद्रव हैं मौत आएगी तो मेरी आएगी बीमारी आएगी तो मुझ पर आएगी हारूंगा तो मैं हारूंगा तो मुझे जीतना है मुझे बीमार नहीं होना मुझे मरना नहीं लेकिन एक बार मुझे ये पता चल जाए कि मैं वो ही नहीं मुझसे बहुत बड़ी शक्ति मेरे भीतर से प्रगट हुई है होगी प्रगट लौट जाएगी स्वस्थ होगी अस्वस्थ होगी जीतेगी हारेगी ये वो जाने तो मैं तत्काल निश्चिंत हो जाता हूं चिंता विदा होगी धार्मिक व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है अधार्मिक व्यक्ति चिंता से घिरा रह जाता है अधार्मिक व्यक्ति की बड़ी चिंता है उसकी एंजाइटी बड़ी गहरी धार्मिक व्यक्ति को चिंता का कोई कारण नहीं चिंता कभी तक है जब तक मैं हूं और जब मैं नहीं हूं तो चिंता कौन करे और किस बात की करे और क्यों करे इस सत्य को समझते ही कि हम जुड़े हैं चारों तरफ से समर्पण संभव हो जाता है समर्पण किया नहीं जाता समर्पण एक्ट नहीं वह आपका कृत्य नहीं है कोई आदमी कहा है कि मैं परमात्मा के प्रति अपने को समर्पण करता हूं कभी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो कह रहा है कि मैं परमात्मा के प्रति अपने को समर्पण करता हूं उसके समर्पण में भी वो मौजूद रहेगा और कल वो कह सकता है कि वापिस लेता हूं अपना समर्पण तो परमात्मा क्या करेगा जिसने दिया था वो वापिस ले सकता है तो समर्पण जो है सरेंडर जो है इट इज नॉट एन एक्ट ये कृत्य नहीं है कि आप कर सकें यह एक हैपनिंग है कि आपकी समझ में आ जाए तो आप अचानक पाते हैं कि समर्पित तो हो गया कर नहीं सकते ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने समर्पण किया जिस दिन होता है उस दिन आप इतनी कह सकते हैं कि मैं कैसा पागल था कि मैंने समर्पण नहीं किया अब तो समर्पण हो गया इसको आप वापस नहीं लौटा सकते ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है इससे आप वापिस नहीं लौट सकते लेकिन अगर किया है तो वापस लौट सकते इसलिए कैसे जब आप पूछते हैं तो मैं उसे करक नहीं कहता आप करके नहीं समर्पण कर पाएंगे समझ के अगर आपको समझ में आ जाए कि सारा जीवन जुड़ा है सूरज ठंडा हो जाए आप ठंडे हो जाएंगे हवाएं न चलें कल हवाओं से ऑक्सीजन विदा हो जाए आप विदा हो जाएंगे बचेंगे नहीं फिर एक कल पृथ्वी ठंडी हो जाए समाप्त हो जाए जुड़े हैं हम पूरे वक्त इस पूरे जोड़ के बीच हमारा होना है, हमारा होना इंडिपेंडेंट नहीं हमारा होना स्वतंत्र होना नहीं हमारा होना एक बहुत विराट शक्ति पर प्रतिपल परतंत्र प्रतिपल उस पर निर्भर है ये निर्भरता की समझ आपको समर्पण में ले जाएगी और समर्पण के बिना धर्म है ही नहीं समर्पण के बिना कोई कोई अनुभूति नहीं है जीवन के जिस दिन व्यक्ति स्वयं को खोता है उसी दिन परमात्मा को पाने का हकदार हो जाता है और जब तक अपने को बचाता है तब तक, तक परमात्मा को खोए रहता लेकिन हजार तरह के धार्मिक लोग दिखाई पड़ेंगे जो समझते हैं कि परमात्मा को खोज रहे हैं, जो समझते हैं परमात्मा की पूजा कर रहे हैं जो समझते हैं परमात्मा को पाके रहेंगे लेकिन उनका समर्थन कहीं भी नहीं तब धर्म धोखा हो जाता है चलता बहुत है परिणाम उसका कुछ भी नहीं होता। अगर ठीक से समझें तो धर्म बहुत गहरे अर्थों में आत्मघात है बहुत गहरे अर्थों में साधारण आदमी जब सुसाइड करता तो सिर्फ शरीर को ही खत्म करता है धार्मिक आदमी असल में अपने मैं को ही समाप्त करता है। समाप्त कर देता है कहने में ठीक बात नहीं आती अनुभव करता है जब देखता है चारों तब तो समाप्त तो हो जाता है अल्लाह से का एक वचन है कि जब तक मैंने खोजा परमात्मा को तब तक न पा सका क्योंकि मैं तो मौजूद ही था खोजने वाला मैं मौजूद था उसे नहीं पा सका जब मैंने खोज भी छोड़ दी और जब मैंने खोजने वाले को भी छोड़ दिया तब मैंने पाया कि मैं पागल कहां खोजता फिर रहा था वो यहीं था मेरी मौजूदगी की वजह तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता उसने कहा जब मैं एक सूखे पत्ते की तरह हो गया हवाएं पूरब ले जाती तो मैं पूरब जाता क्योंकि मैं एक सूखा पत्ता हो गया हवाएं पश्चिम जाती तो मैं पश्चिम जाता मेरी अपनी कोई मंजिल न थी मुझे कहीं पहुंचना न था हवाएं पश्चिम ले जाती तो मैं राजी था वहां पर सवार हो जाता पूरब ले जाती तो पूरब चला जाता जमीन पे गिरा देती तो मैं विश्राम करता और आकाश में उठा देती तो मैं सूरज का आनंद लेता इस भावदथा का नाम समर्पण तो समर्पण करते नहीं समर्पण इस बात की प्रतीति है कि हम अलग नहीं हैं, विराट से जुड़े हैं बस समर्पण हो जाएगा और जैसे ही समर्पण होगा वैसी जिंदगी में क्रांति हो जाएगी तब एक आदमी आपको गाली दे रहा है तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको गाली दी जा रही अब आप नहीं और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि वो आपका दुश्मन हो सकता है क्योंकि वो भी विराट का हिस्सा है तब क्रोध असंभव हो जाए तब चिंता असंभव हो जाएगी अशांति असंभव हो जाएगी तब जो हुआ है उसकी स्वीकृति आ जाएगी समर्पण का जो परिणाम होगा वो टोटल एक्सेप्टेबिलिटी होगा फिर जो भी हो रहा है उसकी स्वीकृति आ जाएगी फिर हम कभी कहेंगे कि नहीं कि इससे अन्यथा भी होना चाहिए जो हो रहा है ठीक हो रहा है ऐसा देखें खोजें चारों तरफ जिंदगी को तो पता चलने लगेगा कि ना ही ना ही मैं अपने को संभालने हुए परेशान हो रहा हूं और जिसे संभालना हूं वो वैसे ही है जिससे कोई आदमी हवा को बांधने के लिए मुठ्ठी बांध ले और जितनी जोर से मुठ्ठी बांधे उतनी पाया हवा मुट्ठी में और भी नहीं रह गई हवा को पकड़ना हो तो मुट्ठी बांधना राज नहीं हवा को पकड़ना हो तो मुट्ठी खोलना राज है अभी बड़ा उल्टा राज है क्योंकि दुनिया की सब चीजें पकड़नी हो तो मुट्ठी बांधनी पड़ती सिर्फ हवा को पकड़ना हो तो मुट्ठी खोलनी पड़ती जितनी खुली मुट्ठी है उतनी ज्यादा हवा उसके पास होगी जितनी बंद मुठ्ठी उतनी हवा कम हो जाए तो दुनिया में सब चीजें पानी हो तो अहंकार की जरूरत सिर्फ परमात्मा के मामले में नियम बिल्कुल हवा जैसा हो जाता है। उसे पाना हो तो अहंकार सबसे ज्यादा गैर जरूरी चीज है जितना अहंकार होगा उतनी मुट्ठी बंद हो जाएगी और उसका पाना मुश्किल हो जाएगा तो समर्पण जो है वो एंटीडोट है वो सिर्फ अहंकार की विपरीत यात्रा है उससे ज्यादा कुछ नहीं आप पूछते हैं कि आत्मा के आवागमन और कर्म के संबंध में क्या? सच तो यह है कि आत्मा का आवागमन शब्द ठीक नहीं लेकिन हमारी भाषा में काम चलाना पड़ता है आवागमन तो सिर्फ शरीरों का होता है आत्मा तो है सो है एक शरीर थक जाता है जीर्ण हो जाता है तो बदल जाता है आत्मा ना तो आती न जाती आत्मा है जो है उसी का नाम आत्मा है लेकिन हमारी तरफ से काम चल सकता है हमारी तरफ से हम ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि निश्चित ही एक शरीर छूटता है दूसरा शरीर तीसरा शरीर ये सारा यात्रा शरीरों की बदलाहट की है आप अपने घर में कपड़े लाते हैं और कपड़े बदल लेते हैं तब आप कभी नहीं कहते कि मेरा आवागमन हो रहा है आप इतने कहते हैं कपड़े आ जा रहे हैं कपड़े बदल रहे हैं कभी नहीं कहते कि मैंने कपड़े बदल लिए तो मेरा आवागमन हो गया आपका क्या आवागमन हुआ कपड़े का ही आवागमन हुआ कपड़ा आया और गया पुराना गया नया आया कपड़े बदले आप तो जो हैं सो हैं ठीक आत्मा के ऊपर कोई आवागमन नहीं घटता सिर्फ कपड़े बदलते चले जाते और गहरे कपड़े हैं शरीर के सत्तर साल चलते हैं अस्सी साल चलते हैं सौ साल चलते हैं वो जो इसके भीतर न आता न जाता वो आत्मा है जब ये ख्याल में आ जाए कि इन कपड़ों के भीतर कोई निवासी है इस भवन के भीतर कोई रहने वाला है तो ये भी ख्याल में आ जाएगा कि जो भी हम कर रहे हैं जो भी हम कर रहे हैं उस करने का भी जो परिणाम है वो परिणाम भी आत्मा तक नहीं पहुंचता वो परिणाम भी मन तक पहुंचता है शरीर की बदलाहट होती रहती है हर जन्म के साथ मन की बदलाहट हर जन्म के साथ नहीं होती वो और भी गहरा कपड़ा है जैसे कि आपने ऊपर का कोट बदल लिया और कमीज पुराना है मन जो है वो और भी गहरा कपड़ा है जो हर जन्म के साथ नहीं बदल जाता उसकी यात्रा हजारों लाखों साल की तो हर मृत्यु में मन नहीं मरता सिर्फ एक मृत्यु में मन मरता है जब समाधि के बाद आदमी मरता है तब मन नहीं रहता फिर मन भी मर जाता है लेकिन मन के मरते ही फिर नए शरीर ग्रहण करने का उपाय नहीं रह जाता मन जो है आत्मा और शरीर के बीच सेतु है ब्रिज मन के बिना शरीर ग्रहण नहीं किया जा सकता तो मन आप पुराने जन्म का लेके आते अनेक जन्मों का लेके आते शरीर आप नया कर लेते लेकिन मन आपके पास पुराना होता जब आप कपड़े बदलते हैं तब आपके पास मन पुराना ही होता है कपड़े ही नए होते और उसी मन के आधार से आप कपड़े भी बदलते हैं उस मन की क्या पसंदगी नापसंदगी उससे आप कपड़े बदलते मन वही रहता वो कंटिन्यू करता है ये जो मन है ये हमारे किए हुए सोचे हुए भाव किए हुए जिए हुए समस्त कर्मों समस्त विचारों समस्त भावनाओं का सार अंश है कहे कि मन हमारा व्यक्तित्व है पर्सनैलिटी इसलिए हम सबके व्यक्तित्व अलग अलग हैं आत्मा अलग अलग नहीं हमारे व्यक्तित्व अलग अलग हैं क्योंकि हम सबके मन अलग अलग हैं ये जो मन है ये आपके साथ चलेगा साथ चलने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इस शरीर के गिरने के साथ नहीं गिरेगा और इसी मन के आधार से आप नए गर्भ में प्रवेश करेंगे या नया शरीर ग्रहण करेंगे ये मन हमारे समस्त जीवन का टोटल है समस्त जीवन का जो आपने किया उसका भी जो आपने नहीं किया उसका भी क्योंकि करना भी कृत्य है ना करना भी कृत है अगर मैं इस कमरे में आया और मैंने चोरी की तो भी मैंने एक कृत्य किया और इस कमरे में मैं आया और मैंने चोरी नहीं की तो भी मैंने एक कृत्य किया और दोनों का परिणाम मेरे मन पर होने वाला है जो हम करते हैं वो और जो हम नहीं करते हैं वो भी हमारे मन को निर्मित कर रहा हमारा मन पूरे वक्त निर्मित हो रहा है मन चौबीस घंटे क्रिएट किया जा रहा सोते समय भी मन निर्मित हो रहा है क्योंकि आपने कुछ और सपने देखे मैंने कुछ और सपने देखे और मन निर्मित हुआ सपने में भी निर्मित हो रहा है गहरी नींद में भी निर्मित हो रहा है अगर ठीक से हम समझें तो मन जो है वह हमारे समस्त जीवन का लेखा जोखा है वो निर्मित होता है वो आपके साथ होगा जब तक कि आप उसको तोड़ ही न डालें उसे तोड़ने का नाम ही समर्पण है उसे मिटा डालने का उसे पोछ डालने का उसे विदा कर देने का नाम ही ध्यान है तो अब जो जानते हैं उनसे आप पूछें कि ध्यान का क्या अर्थ है तो वो कहेंगे नो माइंड मन न हो तो ध्यान हो जाए कबीर ने कहा अमनी अवस्था मन के बिना जो अवस्था है वो ध्यान हो जाए जब तक मन है तब तक ध्यान नहीं होगा और जैसे ही ध्यान हो जाएगा वैसे ही वो वासना जो नए कपड़े नए शरीर ग्रहण करने की थी वो विदा हो जाएगी जीवन फिर भी होगा पर वो अशरीरी हो जाए वो शरीर का नहीं रह जाएगा संचित से केवल इतना ही अर्थ है संचित का अर्थ आपका पास्थ आपका अतीत जो भी आपने कल किया है वो आज आपके साथ मौजूद है उससे भागने का कोई उपाय नहीं क्योंकि आप जो भी हैं वो आपके सभी पिछले कलों कलों का जोड़ है इन द टोटल यस्ट वही आप हैं वो आपका मन है इस मन पर सब संचित है इस मन को विदा करते ही ये संचित भी सब विदा हो है। फिर भी आप रहेंगे फिर भी आप जियेंगे काम करेंगे लेकिन फिर मन निर्मित नहीं होगा अगर एक दफा समर्पण आ गया तो फिर मन निर्मित नहीं होता समर्पण जो है वो मन के निर्माण की प्रक्रिया को रोक देता है। कर देता फिर आप ऐसे जिएंगे जैसे परमात्मा के सिर्फ एक साधन की बतौर जी रहे फिर ऐसे जिएंगे कि आप कर्ता नहीं है कर्ता वही है फिर ऐसे जिएंगे कि बांसुरी हैं आप स्वर उसके तब फिर मन निर्मित नहीं होता तो मन निर्मित तभी तक होता है जब तक एगोसेंट्रिक जब तक हम कहते हुए तब तक मन निर्मित होता है जब हम कहने लगते हो वह तो फिर मन निर्मित नहीं होता फिर अच्छा है तो उसका बुरा है तो उसका फिर सभी उस पर समर्पित है फिर आप चोर हैं तो वही चोर है और संत हैं तो वही संत हैं। फिर आप नहीं हैं बीच और जिस दिन ये घड़ी घट -गड़ जाती है मन की कि वही कर रहा है मैं नहीं हूं तो व्यक्ति में वो क्रांति घटित होती है जिससे बड़ी कोई क्रांति नहीं जो आदमी कहता है कि मैं अच्छे काम कर रहा हूं वो भी संचित करेगा उसका भी इगो बनेगा अहंकार बनेगा हाँ उसके पास स्वर्ण अहंकार होगा गोल्डन ईगो होगी उसके पास बाकी होगी तो ही जो आदमी बुरे कर्म कर रहा है वो कह रहा है मैं बुरे कर्म कर रहा हूं उसके पास लोहे का अहंकार होगा बस और कोई फर्क नहीं पड़ने वाले और कई बार सोने का अहंकार लोहे के अहंकार से भी बदतर सिद्ध होता है कई बार क्योंकि तो लोहे को तो छोड़ने का ही मन होता है सोने को छोड़ने का मन नहीं होता तो पकड़ने का मन होता है। तो जिस कैदी को सदा ही कारागृह में रखना हो उसको लोहे की जंजीर न पहना के सोने की जंजीर पहनानी चाहिए क्योंकि तो लोहे की जंजीर तो कैदी तोड़ना भी चाहिए सोने की जंजीर को खुद ही बचाने में लग जाए तो चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो बांधते दोनों हैं संचित दोनों होते सिर्फ अकर्म संचित नहीं होता कर्म संचित होते अकर्म संचित नहीं होता इसलिए अकर्म ही एकमात्र साधना है लेकिन अकर्म का मतलब नहीं कि कोई काम छोड़कर भाग जाए क्योंकि कोई भागेगा तो भागना भी काम ही है कर्म ही है अगर कोई कहेगा कि मैं जा रहा हूं संसार छोड़कर तो भी कर्म हो रहा है अकर्म का एक ही मतलब है समर्पण कि वो जो भी कर रहा है मैं नहीं, नहीं। कर रहा हूं परमात्मा ही कर रहा है ऐसा जान के ऐसा मान के नहीं ऐसा जान के जिए मान के जिएगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी मान के जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता फिर वो इसी के मन का काम है अभी काम जारी अभी समर्पण मैं ही करूंगा नहीं ऐसा जान के जीने का तो कर्म विदा हो जाते हैं संचित विदा हो जाता है मन विदा हो जाता है फिर जो शेष से, रह जाता वही शुद्ध अस्तित्व है उसको कोई नाम दे ब्रह्म कहे मोक्ष कहें निर्वाण कहें कोई मन की आप कह रहे हैं जन्म जीवन चलता है मन तो वही होता है की मृत्यु जब है तो सूक्ष्म मेमोरी रह जाती है मन वही होता है और आदमी की मृत्यु के बाद सारी स्मृति आदमी के पास रह जा जाती है लेकिन उसकी परतें जम जाती जैसे कि इस कमरे को हम सात साल तक साफ ना करें तो आज भी धूल आएगी और सात साल तक इस कमरे में आती रहेगी सात साल बाद जब हम इस कमरे में आएंगे तो जो ऊपर की परत होगी वो तो आज की होगी और नीचे की परतें नीचे दब गई होंगी सात साल पुरानी परत भी होगी लेकिन बहुत नीचे होगी हो सकता है ऊपर की परत को पता भी ना हो कि नीचे धूल की सात साल पुरानी परतें भी जमी तो मन यात्रा कर रहा है और यात्रा है प्रोग्रेसिव आप उसमें रोज कुछ ऐड कर रहे हैं कुछ जोड़ रहे हैं। तो कल दब जाएगा आज से फिर आज दब जाएगा आने वाले कल से और दबता चला जाएगा पिछला जन्म दब जाएगा इस जन्म से उसका भी पिछला जन्म दब जाएगा दो जन्मों से और नीचे जिसको अनकॉन्शियस कहते मनोवैज्ञानिक अचेतन कहते उसमें छिपता चला जाएगा कई बार ऐसा हो सकता है कि आप खुद अपने अनकॉन्शियस और आपके बीच इतना बड़ा फासला होता है क्योंकि इतनी यात्रा बीच में हो गई धूल की कि आप हाथ फैला के अंदर तक पहुंच भी नहीं पाते आपको पता भी नहीं होता और खतरनाक भी है पहुंचना क्योंकि आदमी एक ही जिंदगी की स्मृतियों को पूरा झेल नहीं पाता उसमें भी पगला जाता पागल हो जाता इसलिए प्रकृति का पूरा इंजाम आप अगर 24 घंटे की भी स्मृतियां आपको रह जाए और न भूल पाएं तो आप पागल हो जाएंगे इसलिए प्रकृति पूरे वक्त छांट रही है जो व्यर्थ है उसको कचरे में फेंक रही भीतर डाल रही तलघर है आपके मन में एक वहां डालती जा रही जो काम का है उसे बचाती बहुत थोड़ा सा बचाती सब नहीं बचा लेती अगर हम पूछें कि पिछले वर्ष एक साल में आपके मन में क्या स्मृति रह गई तो शायद दो चार बातें होंगी जो स्मृति के लायक बच गई होंगी बाकी फेंक गई तो पूरे वक्त सार्टिंग हो रही है आपके दिमाग में होना जरूरी नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाए क्योंकि कल फिर जीना है तो अगर पिछला कल बहुत मजबूत हो तो कल जीने में कठिनाई डाले इसलिए उसको हटता जाना पड़ रहा है बहुत जरूरी है उसमें से हम बचा लेंगे बाकी को हम हटा डालेंगे तो पिछले जन्म का अगर आपको याद रह जाए तो आपका ये जीवन बहुत मुश्किल में पड़ जाए क्योंकि तो हो सकता है जो आपकी पत्नी वो पिछले जन्म में मार रही हो तब आप बड़ी दुविधा में पड़ जाएं ऐसी दुविधा में पड़े होते हैं बड़ी दुविधा में पड़ जाएं कि अब क्या क्योंकि इस जन्म में जो मित्र है अगले जन्म का दुश्मन हो सकता है और अगले जन्म का जो दुश्मन है वह इस जन्म में मित्र हो सकता है उसका भूल जाना ही जरूरी है भूल जाना लेकिन मिट जाना नहीं है भूल जाने का मतलब इतना ही है कि वो गहरे पर्थ में डाल दिया गया अगर आप चाहें और विशेष उपाय करें तो वह जगाया जा सकता है इसलिए उसके अलग टेक्नीक हैं उसको स्मरण किया जा है उसमें प्रवेश किया जा सकता है और सारे जन्म जितनी यात्रा आपने की सब जाने जा सकता आदमी के ही नहीं आपके पशु जन्म भी और पशु के ही नहीं आपके वृक्षों के जन्म भी उनकी स्मृतियां भी आपके पास शेष है अगर आप कभी पत्थर भी रहे तो उसकी भी स्मृतियां हैं रास्ते पर पड़ी ठोकरों की उसकी भी स्मृतियां पहाड़ों से गिरने की उसकी भी स्मृतियां नदियों में बह जाने की उसकी भी स्मृतियां है, वो आपने में संचित है उनमें उतरा जा सकता है लेकिन उतरा तभी जा सकता है जब आप इस जीवन में बिल्कुल निश्चिंत और शांत हो जाए नहीं तो इस एक्सप्लोजन इतना बड़ा होगा कि आपके बस के बाहर हो जाएगा सामान, वो बर्र के छत्ते को छूने जैसा हो जाए तो उसको न छूना चुपचाप ही गुजरना बेहतर है जब तक कि यह जिंदगी इतनी शांत न हो जाए तब कोई चीज आपको परेशान नहीं करती तब फिर आप परेशानी में उतर सकते हैं। इससे बड़े कीमत का है उसका अनुभव करना उन स्मृतियों को जगा लेना बड़ी कीमत का है बुद्ध और महावीर तो दोनों ने ही अपने ध्यान की प्रक्रिया और अपनी साधना में इसको अनिवार्य बनाया हुआ था उसको वो जाति स्मरण करते थे पिछले स्मरण वो कहते थे हर साधक को इसमें से गुजारना ही क्योंकि एक बार आपको दो जन्मों का भी स्मरण आ जाए तो आप फौरन बदल जाते हैं क्योंकि पिछले जन्म में भी आपने बहुत धन इकट्ठा किया था और फिर मर गए उसके पहले भी आपने बहुत धन इकट्ठा किया था फिर मर गए उसके पहले भी आपने बहुत धन इकट्ठा किया था फिर मर गए तो इस जन्म में बहुत धन इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप जानते हैं सब धन इकट्ठा करके आखिर मर जाता उस जन्म में भी आपने किसी को कहा था कि तेरे बिना नहीं जी सकेंगे उसके पहले भी किसी से कहा था और उसके पहले भी किसी से कहा था अब इस जन्म में कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि तेरे बिना नहीं जी सकेंगे जो जन्म से जी रहे उसकी स्मृति तो काम की बन सकती है लेकिन उसकी पूर्व भूमिका में चित्त बहुत शांत हो जाना चाहिए नहीं तो उसकी स्मृति खतरनाक भी हो सकती है। वो बहुत बड़ी बात है लंबी बात करनी पड़ेगी। अभी एक किताब आती है मेरी तो सीम समर्पण के बाद कुछ करना संभव है कुछ करना संभव है ही नहीं थोड़ा कोई जरूरत ही नहीं तो जितना काम किया है जो भी कम पक्ष किए हैं उन लोगों ने दिए हैं जिन्होंने समर्पण नहीं किया जिनमें इगो है साधारणता ऐसा हुआ है ऐसा होना जरूरी नहीं पक्ष साधारणता ऐसा हुआ है कि जगत में जितना भी काम किया है वो उन लोगों ने किया है जिन्होंने समर्पण नहीं किया लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है जरूर उन्होंने कंफर्ट्स दिए रेलगाड़ी उनने नहीं बनाई जिन्होंने समर्पण किया है हवाई जहाज उन्होंने नहीं बनाया जिन्होंने समर्पण नहीं किया लेकिन जिन्होंने समर्पण किया उन्होंने कम्फर्ट से कोई बहुत बड़ी चीज सुख और सुविधा से कोई बहुत बड़ी चीज आदमी को दी है वो आनंद है उन्होंने भी कुछ दिया और सुख और सुविधा के साथ एक मजा है कि जब तक वो तुम्हारे पास न हो तभी तक सुख और सुविधा मालूम पड़ती है जब तुम्हारे पास हो तब मालूम नहीं पड़ती और आनंद का दूसरा हिसाब है जब तक तुम्हारे पास न हो तब तक उसका पता नहीं चलता जब तुम्हारे पास हो तभी पता चलता है सुख और सुविधा सिर्फ उन्हीं के लिए सुख और सुविधा मालूम होती जो सुख और सुविधा में नहीं है सिर्फ उन्हीं के लिए जो महल में बैठा है उसे महल की सुविधा बिल्कुल मालूम नहीं पड़ती हाँ जो महल के बाहर सड़क पर खड़ा है उसे मालूम पड़ती अभी बड़े मजेदार मामला है ये आदमी जो सड़क पर खड़ा है यह भी अगर कल महल में पहुंच जाए तो इसे भी मालूम पड़ने वाली नहीं सुख और सुविधा दूर का ढोल निकट से उसकी प्रती नहीं होती कभी पास गए कि खो जाती बल्कि आदमी के मन की जो कुशलता है वो ये है कि वो हर सुविधा में असुविधा खोज लेता है हर सुविधा में असुविधा खोज लेता वो खोजते चला जाए इसलिए सुविधा देने वाले वैज्ञानिक भी अब थक गए और घबरा रहे हैं कि हम सुविधा देते चले जाते हैं लेकिन आदमी को कोई सुख तो मिलता नहीं बल्कि हर सुविधा के बाद वो और बड़ी सुविधा की मांग करता है तो और बड़ी सुविधा तो और उन्होंने बहुत सुविधाएं देकर देख ली तो कोई फर्क नहीं पड़ा जिन्होंने समर्पण किया उन्होंने भी कुछ दिया है पर उनके देने की चीज बड़ी सूक्ष्म उनने वो दिया है ये सुख सुविधा तो नहीं लेकिन आनंद है और आनंद के साथ दूसरी खूबी सुख सुविधा के साथ सुख सुविधा के साथ व्यक्ति रोज असुविधाएं खोज लेता है सुविधाओं में भी जब तक आपके पास कार नहीं है तब तक रास्ते से गुजरती एम्बेसडर बड़ी सुविधा की मालूम पाती जिस दिन हो जाती उस जनाद आदमी कहता है कि इसका दरवाजा ठीक नहीं लगता आवाज करता है इसकी गद्दी ठीक नहीं चलने में आवाज होती है पेट्रोल की बात आती उस दिन के बाद जो भीतर बैठा आदमी है वो एम्बेसडर की शिकायत करता ही मिलेगा जो बाहर खड़ा आदमी वो एंबेसडर की मांग करता मिलेगा और भीतर बैठा हुआ आदमी एंबेसडर की शिकायत करता हुआ मिलेगा सुख सुविधा वाला चित्र जो है वो हर सुविधा में फिर असुविधा खोज लेगा क्योंकि चित्र तो नहीं बदला कार के बाहर का आदमी भीतर बैठा दिया गया आदमी वही वो कार सड़क पर असुविधा खोज रहा था, था लेकिन उसे पता नहीं की जंगल में जो चढ़ रहा है जिसके पास सड़क नहीं है वो सड़क में बहुत सुविधा देख रहा है सड़क में बड़ी सुविधाएं बस उसको जंगल से सड़क पे ले आओ कि सुविधाएं खत्म हो गई उसे लगता है कार में सुविधाएं जो कार में चल रहा है वो देखता है हवाई जहाज में बड़ी सुविधाएं की भी नहीं है हवाई जहाज में जो बैठा उससे पूछो उसकी असुविधाएं और हो गई सुविधा खोजने वाला चित्त सदा असुविधा खोज लेता है और आनंद खोजने वाला चित्त असुविधा में भी दुख में भी पीड़ा में भी आनंद खोज दे एक बार आनंद का सूत्र पता चल जाए तो हर जगह खोजा जा सकता है जिन्होंने समर्पण किया उन्होंने भी बहुत दिया लेकिन उसका हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि हम सब सुविधा खोजने वाले लोग हमारी बात में उसका कोई भी मूल्य नहीं आनंद वगैरह का क्या मतलब अगर एक आदमी के सामने कार रखो और कहो कि दूसरी तरफ आनंद तो सौ में से निन्यानबे आदमी कार पसंद करेंगे आनंद नहीं क्योंकि आनंद से क्या मतलब आनंद है क्या और आनंद कोई ठोस चीज नहीं जिसको कार के सामने खड़ा किया जाता कार बड़ी ठोस चीज अगर करोड़ों की संपत्ति रखो कऊ की इधर भगवान खड़ा तो भगवान से तो दिखाई नहीं पड़ता सम्पत्ति दिखाई पड़ती है वह आदमी कहा पहली संपत्ति लेने फिर भगवान को भी देख लेंगे चुनाव वो संपत्ति की तो जिस चीज की हमें मांग नहीं है उसका हमें पता नहीं चलता कि वो दी गई या नहीं दी गई जिसकी हमें मांग है उसका हमें पता चलता है कि वो दी गई लेकिन पश्चिम के मुल्कों को अब पता चलना शुरू हो गया कि बुद्ध ने पतंजलि ने जीसस ने कृष्ण ने जो दिया है उसका मूल्य हमारे वैज्ञानिक ने जो दिया है उससे बहुत ज्यादा है उनको पता चलना शुरू हुआ क्योंकि सुविधाएं सीमा छून ली गई सेचुरेशन प्वाइंट आ गया हम गरीब कौन है हमारे पास सुविधाएं बिल्कुल नहीं हैं तो हमें अभी लगता है कि सुविधाएं जिन्होंने दिया उन्होंने बड़ा काम किया ये बहुत दिन नहीं लगेगा दुनिया और समर्पण करने वाले लोग बहुत थोड़े हुए हैं के बराबर और समर्पण करने वाला आदमी जो देता है वो इतना सूक्ष्म है कि न कहीं कोई माप मापतौल हो सकता ना तराजू पे तोला जा सकता ना उसका कोई रिकॉर्ड बनाया जा सकता वो बड़ा सूक्ष्म मैं अगर एक पत्थर तुम्हारे सिर पे मार दू तो उसका निशान रह जाए और मैं प्रेम से तुम्हारे सिर पे हाथ रख दू उसका कोई निशान नहीं रह जाए तो रास्ते पे तुम निकलोगे तो पत्थर लगाओ तो हर भी पूछेगा क्या होगा लेकिन प्रेम का हाथ तुम्हारे सिर पे पड़ा हो तो रास्ते पे कोई नहीं पूछेगा कि क्या होगा क्योंकि वो कहीं दिखाई नहीं पाता वो कहीं दिखाई नहीं पाता इसलिए जितने समर्पित लोग हुए उन्होंने जगत को जो दिया है वो कहीं दिखाई नहीं पाता वो प्रेम के हाथ की तरह जिनको अनुभव होगा हो उन्हीं को पता चलेगा लेकिन जितने उपद्रवी लोग हुए वो पत्थर की चोट की तरह उनकी सारी बात वो दिखाई पड़ती इसलिए तो हम इतिहास बुद्ध और महावीर और कृष्ण का नहीं लिखते क्या इतिहास लिखें हिटलर और चंगेज और मसोलनी उनका हम इतिहास लिखते हैं उनके पत्थर की चोट है जो दिखाई पड़ती है उसकी लकीरें साफ जितना सूक्ष्म है उतना पकड़ के बाहर इसलिए ख्याल में नहीं आता बाकी दिया तो उन्होंने ही पर उनका दिया हुआ भी तभी पता चलेगा जब तुम्हारी सुविधा की दौड़ पूरी हो चुकी होगी इसलिए मैं नहीं कहता कि रोको पहले दौड़ो अनुभव से जानो कि सब सुविधाएं मिलके असुविधाएं हो जाती और सब सुख मिलते ही दुख हो जाते बस जब तक नहीं मिलते तब तक प्रतीत होता है कि इसलिए सुखी से सुखी आदमी वो है जिनको सुख नहीं मिलता ये बहुत कठिन मालूम पड़ेगा और दुखी से दुखी आदमी वो है जिन्हें सुख मिल जाता है इसलिए गरीब को में जितनी प्रसन्न मालूम होती है अमीर को में उतनी प्रसन्न नहीं रह जाता जंगल का आदिवासी जितना मस्त मालूम होता है उतना निवार का निवासी नहीं मालूम हालांकि इसके पास कुछ नहीं उसके पास सब कुछ नहीं है जिसके पास उसे सबके पाने की आशा है और जिसके पास सब है उसकी वो आशा भी टूट गई अब वो बड़ी उदासीन है इसलिए जब भी कोई कौम कोई समाज समृद्धि का शिखर छू लेता है तब हास शुरू हो जाता है तत्काल क्योंकि अब पाने को कुछ नहीं कह जाता और चित्त तो उदास हो जाता है। यानी वो ऐसे ही जैसे हम पहाड़ की चोटी पर दौड़ रहे थे और सोच रहे थे पहाड़ की चोटी पर जाकर सब मिल जाएगा तो जो पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंचे थे सिर्फ दौड़ में थे वो बड़े प्रसन्न थे फिर एक आदमी पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हो जाता और हाथ खाली वहां कुछ भी मिली वो एकदम उदास हो जाता करीब करीब ऐसा है नहीं ये नहीं कह रहा हूं कि सुविधाएं आदमी को न मिले कह रहा हूं जरूर मिलनी चाहिए पूरी तरह मिलनी चाहिए जल्दी मिल जानी चाहिए ताकि वो सुविधाओं से मुक्त हो जाए और उसे पता चल जाए कि कुछ है नहीं कुछ है नहीं तो समर्पण करने वाले लोगों ने जो दिया है वो दिखाई नहीं पड़ता है गैर समर्पण करने वालों में जो दिया है वह प्रगट दिखाई पड़ता है लेकिन आखिरी मूल उसी का है जो दिखाई नहीं पड़ता और जो दिखाई पड़ता है उसका बहुत ज्यादा देर मूल रहने वाला नहीं है अगर मैं किसी को प्रेम करता हूं तो दिखाई तो उसका शरीर पड़ता है अगर इस शरीर से ही प्रेम करता हूं तो ये दो दिन का प्रेम है ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं दो दिन बाद ये शरीर जो दिखाई पड़ता है भूल नहीं हो जाए लेकिन अगर इसमें कुछ अदृश्य भी मेरे प्रेम का हिस्सा है तो वो चलेगा क्योंकि तो तो वो कभी चुकता नहीं इंद्रियां जिस चीज को पकड़ लेती हैं वो चुकने वाली चीज इंद्रियां जिसे नहीं पकड़ पाती वही न चुकने वाली चीज पर ये लेखा जोखा बहुत बाद में हो पाता जब तुम्हें सुविधाएं व्यर्थ हो जाए और आनंद की कोई किरण मिले तब तुम जान पाते हो कि बुद्ध ने क्या दिया तुम जान पाते हो कि आइंस्टीन ने क्या दिया मजे की बात यह है कि बुद्ध बिना आइंस्टीन के आनंदित हो सकते हैं आइंस्टीन बिना बुद्ध के आनंदित नहीं हो सकते आइंस्टीन भी मरते वक्त तक बेचैन हो गए सब देखे भी और बेचैनी उसकी वही कि वो आनंद की तो कोई झलक का पता नहीं तो बुद्ध बिना किसी के आनंदित हो सकते लेकिन सुविधाएं सब मिल जाए तुम्हें तो भी तुम बुद्ध के बिना आनंदित नहीं हो सकते वो घटना घटनी ही चाहिए सुविधाएं जरूरी हैं जीवन का अंत नहीं सुविधाएं मार्ग हैं मंजिल नहीं सुविधाएं होनी चाहिए लेकिन सुविधाएं ही अकेली हो तो जीवन बड़ा व्यर्थ हो जाता उससे तो असुविधा का जीवन भी थोड़ा सार्थक और मीनिंगफुल रहता है न तुम्हारे पास बड़ा मकान है न बड़ी कार है तो तुम दौड़ते रहते हो ये मिल जाए ये मिल जाए तब तक, तक कम से कम रस रहता है तुम्हें पता नहीं कि अगर एक नियम बनाया जाए कि एक आदमी को जो भी चाहिए इसी वक्त दे देते आप पांच मिनट बाद पागोगे वो आदमी आत्महत्या कर लेगा क्योंकि कुछ करने के उसको बचेगा वो एकदम फिजूल हो जाए एकदम फिटाइल कुछ मतलब नहीं रहा या तो आत्महत्या करेगा कहेगा क्या बेकार हो गया, इसलिए जितनी समृद्ध कौन होती आत्महत्या बढ़ती जाती आज अमेरिका जितनी आत्महत्या करता उतना हिंदुस्तान नहीं करता जितना हिंदुस्तान करता उतना आदिवासी बस्तर का नहीं करता आत्महत्या का कोई कारण नहीं क्योंकि क्योंकि जीवन में बड़ी आशाएं आत्महत्या आती है निराशा और निराशा आती है जिस चीज में बहुत आशा बांधी थी उसको पाल लेने पता चलता है कि बेकार गई आशाई ये तो हम नाहक दौड़े थे हमने समय भी गुमाया शक्ति भी गुमाई और पाया है, तो हाथ में कुछ भी नहीं आया तो मेरी दृष्टि में सुविधा की संपत्ति की सुख की एक ही खूबी है वो पाके व्यर्थ हो जाते और न पाओ तो सार्थक बनी रहती है तो मैं कहता हूं पाल चाहिए बिना पाए अगर तुम मान के चलोगे तो गड़बड़ होगी तुम पा ही लो उसकी कोशिश कर लो पूरी और जिंदगी में अनुभव करो सब कुछ न कुछ पा लेते हैं कोई कार ही मिले बड़ा मकान ही मिले ऐसा नहीं हाथ में घड़ी नहीं होती तो घड़ी की फिक्र होती कोई मिल जाए तो बड़ा आनंद आया था एक आध दो रात हाथ में घड़ी आ जाए तो फिर नींद भी नहीं आती रात में भी दो चार दफा उसमें टाइम देखने का मन होता फिर चार छह दिन बाद आदमी बात है आगे बात खत्म हो गई कुछ और चाहिए जो मिले तो आनंद आएगा तो जो भी तुम पा रहे हो एक साइकिल पा ली है एक जूते की जोड़ी पा ली है कपड़ा पा लिया है एक पत्नी पा ली है कुछ भी पा लिया है जो भी पा लिया है उसे गौर से देखो कि जब तुमने नहीं पाया था तो तुम कितनी आशा बांधे थे और जब पा लिया है तब कितनी आशा फलीभूत हुई है? तब तुम एकदम हैरान हो जाओ लेकिन हम इतना गौर से नहीं देखते जब एक चीज व्यर्थ हो जाती है हम तत्काल दूसरी चीज में संलग्न हो जाते देखने का मौका नहीं मिल पाता गैप नहीं मिल पाता घड़ी बेकार हो गई तो कार चाहिए कार बेकार हो गई तो हवाई जहाज चाहिए हवाई जहाज बेकार होगा तो कुछ और चाहिए मगर हम कभी लौट के नहीं देखते कि सब चीजें हमने चाहिए और सब बेकार हो गए। अगर ये दिखाई पड़ जाए तो तुम्हारी चाह ही बेकार हो जाएगी डिजायर ही बेकार हो जाएगी तुम कहोगे कि अब एक ही चीज बेकार है चाह बाकी सब चीजें तो ठीक ही है एक चीज जरूर बेकार है वो चाह बेकार जिस दिन ये घड़ी घटेगी उस दिन तुम्हारे जीवन में जिन्होंने समर्पण किया उनकी खोज सार्थक होगी उस उसके पहले नहीं हो सकती हमारे जिन्होंने समर्पण किया है जो देते हैं उसको ग्रहण करने के लिए सुविधा भी जरूरी है हाँ हाँ मना नहीं कर रहा सुविधा जरूरी है हम हाँ? तो सुविधा वो देंगे जिन्होंने समर्पण नहीं किया हाँ हाँ वो दे रहे हैं तो समर्पण करने वाला और न समर्पण करने वाला दोनों जरूरी हो दो समर्पण करने वाला तो इतना कम है और अगर समर्पण करने वाला बहुत बढ़ जाए तो सुविधा की कोई जरूरत ही नहीं है जिंदगी जैसी होगी बहुत सुविधापूर्ण पूर्ण वो तो मांग भी तुम्हारी पूरी कर रहा है वो तो ऐसा ही है कि हम कहते हैं कि एक आदमी डॉक्टर है तो बीमारों को ठीक कर रहा है लेकिन बीमारों को ठीक कर रहा है न लेकिन कल अगर बीमार बीमार होना बंद हो, हो जाए तो डॉक्टर किसको ठीक करेगा डॉक्टर को कहेंगे कब तुम विदा हो जाओ उसकी जरूरत तो इसीलिए है वो जो सुविधा पैदा करने वाला है वो तुम्हारी जरूरत है तुम उसको पैदा करवा रहे हो तुम कह रहे हो हमको बड़ा मकान चाहिए तो आज चिटक जो है वो बड़ा मकान का नक्शा बना रहा कल तुम कहोगे कि बड़े मकान का सवाल नहीं है बड़े दिल का सवाल बड़े मकान में रहकर देख लिया अब तो जो, छोटा झोपड़ा हो तो चलेगा लेकिन दिल बड़ा चाहिए तो आज चिटकेगा मैं बेकार हो गया क्योंकि दिल को बड़ा बनाने का कोई नक्शा उसके पास नहीं तो वो तो तुम्हें तब तक बड़ा मकान देता जाएगा कितने बड़े मकान देता जा रहा है वो तो तो डेढ़ सौ मंजिल के मकान देती है कि तुम आकाश छू लो लेकिन डेढ़ सौ मंजिल के मकान पे जो आदमी बैठा वो तो है, है वो उतनी परेशान है जितना परेशान वो पहली मंजिल के मकान पर बल्कि शायद और भी ज्यादा परेशान है और अब वो कहां जाए वह आकाश पे चढ़ गया अब वो कहां जाए अब वो उसके रामचांद पर पहुंचा देती है तो चांद पर बांधने की जाने की आशा बांध रहा है में 1975 के लिए कंपनी ने चांद के लिए टिकट इश्यू करने शुरू किए और जिनों को लेना है नहीं ले वो टिकट अभी से एडवांस कर रहे हैं उन्नीस सौ में पहुंचा नहीं अब ज, ज, ज, जिनके पास अब कुछ नहीं बचा जमीन पकड़ने को वो उस टिकट अब जो नई चांद पर पहुंच पाएगा उसके दुख का अंत नहीं बाजा ये है कि अब वो आदमी है जो चांद पर नहीं पहुंच पाएगा भारी गरीब आदमी और रोएगा और चिल्लाएगा कि ये बड़ा हमारा समानन छिना जा रहा है कुछ लोग चांद पे चले जा रहे हैं और वो जो चांद पे चले जा रहे हैं वो वही के वो आदमी जो जमीन पे थे और जमीन चांद से बहुत सुंदर है, मगर जो निकट है वो दिखाई नहीं पाता। चांद पे कुछ भी नहीं है एकदम रूखा सूखा पत्थर के सिवाय लेकिन अब चांद बहुत सुंदर हो गया क्योंकि वो कुछ लोगों की ग्रेफ्स में है अब थोड़े लोग जा सकते हैं लाखों रूपये का खर्च होगा लोग जा सकते हैं वो लौट के जो मून रिटर्न लोग होंगे उनकी तख्तियां लग जाएंगी बाहर तो चांद से लौटे उनके स्वागत समारोह हो जाएंगे हालांकि कुल उनसे नहीं पूछेगा कि तुम्हें मिला क्या जो तुम्हें जमीन से नहीं मिला था तुम्हें मिला वो उन कुल उनसे नहीं पूछेगा वह सी था चाह खत्म हो जाए तो फिर आपको समर्पण हो ही गया हो ही गया समर्पण हो जाए तो चाय खत्म हो जाएगी चाहे खत्म तो हो जाए तो समर्पण हो जाए वो एक ही सिक्के के पहलू है उनमें कुछ भेद नहीं तो कोई भेद नहीं? एक छोटी सी बात आपने कहा कि बायोलॉजिस्ट कहते हैं दिमाग में रहती है, है तो में मन में हाँ बिल्कुल ही असल में जो जीव शास्त्री है वो तो यही कहते हैं की स्मृति जो है वो ब्रेन में मस्तिष्क में होती है वो शरीर का हिस्सा है वो शरीर का हिस्सा है इसलिए शरीर के साथ वो स्मृति तो मर जाएगी जो ब्रेन में होती है लेकिन बायोलॉजिस्ट इससे गहरा गया नहीं कभी जिसको वो ब्रेन कहता है मस्तिष्क कहता है उसको हम मन नहीं कह रहे अगर हमारी तरफ से समझा जाए तो ब्रेन सिर्फ मैकेनिज्म और मन उसकी सक्रिय शक्ति जैसे कि बल्ब जलता है तो कोई भी आदमी देख कर कहेगा कि बल्ब तो बल्ब में बिजली है तो हम बल्ब तोड़ दें तो बिजली टूट गई और वो प्रमाण भी दे देगा लठ मार देगा बल्ब में तो बल्ब टूट जाएगा तो बिजली भी टूट जाएगी अंधेरा हो जाए लेकिन फिर भी वो ठीक बात नहीं कह रहा प्रमाण उसने पक्का दे दिया और हम उसको इंकार भी न कर पाएंगे बल्ब बिजली नहीं बल्ब सिर्फ मैकेनिज्म है जिससे बिजली प्रकट होती है। बल्ब जब टूट जाएगा तब भी बिजली होगी बिजली नहीं टूटती बल्ब के टूटने से। हां सिर्फ प्रकट होने का उपाय बंद हो गया तो ब्रेन जो है वो मैकेनिज्म है इसमें स्मृति संरक्षित होती है। इसमें मन जो है वो इसकी सक्रिय सकती उसमें भी स्मृति का काउंटर पार्ट संरक्षित होता है उसमें भी और इसलिए तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आप कहते हैं कि बिल्कुल जवान पे रखी है बात लेकिन याद नहीं आ रही अगर जवान पे रखी तो याद क्यों नहीं आ रही किसकी जवान पे रखी है? आप कहते हैं मेरी जवान पे रखी और आपको याद नहीं आ रही कहीं ना कहीं डिसलोकेशन हो गया माइंड और ब्रेन के बीच डिसलोकेशन हो गया माइंड कह रहा है कि है मालूम मुझे लेकिन ब्रेन का जो फंक्शन होना चाहिए उसके साथ पैरेलल वो नहीं हो पा रहा डिसलोकेशन हो गए तो आप थोड़ी देर सिगरेट पीने लगे कि जाकर बगीचे में घूमने लगे और एकदम से आ गया डिस्लोकेशन मिट गया। रिलैक्स हो गए माइंड और ब्रेन के बीच संबंध फिर तय हो गए तो मन ने कहा कि हम तो पहले कह रहे थे कि थी तो रखी जवान पर तो, वो जवान तो नहीं रखी थी सिर्फ जो भीतरी सूक्ष्म मन है वो कह रहा था कि इस आदमी को हम जानते हैं लेकिन मैकेनिज्म उसका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था कि कब जाना कहां जाना कैसे जाना उसके डिटेल्स नहीं दे रहा था इसलिए बस तो ये जो मन है ये आपके तो साथ चला जाए अब ब्रेन तो टूट जाएगा तो जाए। तो फिर नए शरीर में जब ब्रेन होगा तब तो फिर हमको ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा फिर ट्रेनिंग होगी उसकी और फिर मन उससे फिर काम लेना शुरू कर देगा आज नहीं कल बायोलाजी भी उस बात को कह पाएगा लेकिन विज्ञान तो बहुत एक एक कदम चलता है और चलना भी चाहिए वैज्ञानिक का मतलब भी वही है विज्ञान जो है छलांगे नहीं ले सकता लेना भी नहीं चाहिए छलांगें तो धर्म लेता है लेनी चाहिए असल में धर्म जो है वो सदा विज्ञान से आगे की छलांग लेता है जिसको हजार दो हजार साल में विज्ञान सिद्ध करेगा धर्म उसको तो दो हजार साल पहले कहना शुरू कर देता वो प्रफेटिक है, वो प्रोफेटिक है हम लोग वो बात कहने लगता है जो भी प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं होगी लेकिन कभी होगी। तो स्मृति तो साधारण स्मृति तो हमारे मस्तिष्क में होती है लेकिन ठीक इसको कर करने वाला ठीक समानांतर हमारा मन है जिसमें सूक्ष्म स्मृति होता है सूक्ष्म स्मृति आपके साथ चली जाएंगी और उन सूक्ष्म स्मृतियों को फिर जगाया जा सकता है इसमें कोई कठिनाई नहीं इसमें कोई कठिनाई लेकिन अभी तो अभी जहां तक विज्ञान की गति है बायोलॉजी की खासकर बायोलॉजी की गति बहुत कम है कहना चाहिए बायोलॉजी सबसे अविकसित विज्ञान है अभी अभी तो विकसित विज्ञानों में सिर्फ फिजिक्स पीछे केमिस्ट्री उनका विकास हुआ ढंग से इसकी बड़े मजे की बात है कि फिजिक्स अकेले विज्ञान का ठीक से विकास हुआ है जिसको हम ठीक वैज्ञानिक कह पाए तो फिजिक्स के ठीक विकास का ये परिणाम हुआ है कि आदमी जो भी समझता था फिजिकल वर्ल्ड के बाबत वो सब गलत हो गए जो आज तक समझता था कहता था मैटर है तो फिजिक्स कहती मैटर नहीं है पदार्थ है एक ही विज्ञान ठीक से विकसित हुआ है तो जो विज्ञान ठीक से विकसित हुआ है उसकी अनुभूतियां और प्रतीतियां धर्म के बहुत करीब आ गई जो विज्ञान जितना कम विकसित धर्म से उसका फासला उतना ज्यादा होता है होगा ही मेरा बात तो सुनिए ना आप क्योंकि तो धर्म तो बड़े दूर की छलांग है वो इनसाइट कल की बात कह देता है कि ऐसा हो जाएगा लेकिन कल आएगा तभी प्रमाण मिलेंगे ना अभी बायोलॉजी सबसे कम विकसित है और साइकोलॉजी और भी कम विकसित है इसलिए बायोलॉजी लेकिन बायोलॉजी जोर से विकसित हो रही पिछले 20 वर्षों में जिस गति से बायोलॉजी ने विकास किया है वो बहुत ही हैरानी का है और स्वाभाविक क्योंकि जैसे ही हमने पदार्थ की पूरी खोज कर ली वैसे ही हम जीवित पदार्थ की खोज करेंगे उसके पहले कर भी नहीं सकते पदार्थ की खोज हो जाए तो फिर हम जीवित पदार्थ की खोज कर पाए और जीवित पदार्थ की खोज से और बड़ी हैरानी की घोषणाएं है होने वाली हैं जो कि अभी मरे हुए पदार्थ की खोज से नहीं गई मनुष्य के पूरे के पूरे धारणाओं को रूपांतरण हो जाएगा और धर्म की बहुत सी अनुभूतियां निकट से करीब सिद्ध हो जाएंगी लेकिन ठीक वैसी सिद्ध नहीं होगी जैसा धार्मिक लोगों ने कहा है थोड़े फर्क होंगे क्योंकि प्रोफेस एक बात है और प्रयोग बिल्कुल दूसरी बात है थोड़े हेरफेर होंगे डिटेल्स लेकिन मूल अनुभूतियां करीब करीब सही हो जाने वाली उस वक्त लगने की बात